अध्यात्म ब्राह्मण सर्ग आध्यात्मरामण अयोध्याज्वामे भज तो दिशाया सहते राम तस्ख मंदिर मजापको यस्त ताम शरण गतः निर्दो निष्पृहस्त हृदय ते मंदिर जो धर्म और अधर्म दोनों को छोड़कर निरंतर आपका ही भजन करता है हे राम उसके हृदय मंदिर में सीता के सहित आप सुख सुखपूर्वक रहते हैं जो आप ही के मंत्र का जाप करता है आप ही की शरण में रहता है तथा द्वंद्वहीन और निष्प्रिय है उसका हृदय आपका सुंदर मंदिर है निरहंकार न शांता ये रागदेशवर्जिता समलोषास्म कनकां तम ते हृदय गृह तयिदत्तमनोबुद्धिष्ट सदा भवे तय संत्यक्त कर्माय तनमस्ते शुभम जो अहंकार शून्य शांत स्वभाव राग द्वेष रहित और मृत पिंड पत्थर तथा सुवर्ण में समान दृष्टि रखने वाले हैं उनका हृदय आपका घर है जो आप ही में मन और बुद्धि को लगाकर सदा संतुष्ट रहता है और अपने समस्त कर्म आप ही को अर्पण कर देता है उसका मन ही आपका शुभ गृह है यो न देश प्रिय प्राप्य प्रियं प्राप्य नर्व माएत निश्चित ताम भजे तनोगृह सर्भाद पश्यति नात्मी छिद सुखम भय दुखम प्राणबुद्धरीक्षसारधर्म धर्मुक्त मानस गृहम जो सत्ता जन्म लेना वर्णा बदलना छीड़ होना और नष्ट होना इन छह विकारों को ही शरीर में देखता है आत्मा में नहीं तथा तो क्षुधा तृषा सुख दुख और भय आदि को प्राण और बुद्धि के ही विकार मानता है और स्वयं सांसारिक धर्मों से मुक्त रहता है उसका चित्त आपका निज गृह है पश्ये सर्वगुहाशस्थन सत्यमत में अपक वरेण्यम तेताम हृदबे सह सीत जो लोग चिदघन सत्यस्वरूप अनंत एक निर्लेप सर्वगत और स्तुति आप परमेश्वर को समस्त अंत करणों में विराजमान देखते हैं हे राम उनके हृदय कमल में आप सीता जी के सहित निवास कीजिए निरंतराभ्यास दृढ़ीकृता तत्वादेवा परिनिष्ठिता तनाम करता हत कलमसाण सीता गृह हृदब हे राम निरंतर अभ्यास करने से जिनका चित स्थिर हो गया है जो सर्वदा आपकी चरण सेवा में लगे रहते हैं तथा तो आपके नाम संकीर्तन से जिनके पाप नष्ट हो गए हैं उनके हृदय कमल में सीता के सहित आपका निवास गृह है राम तमाम महिमा वर्णते के नवाक यद प्रभाद हम राम ब्रह्म सीतम अवाप्तवान हे राम जिसके प्रभाव से मैंने ब्रह्मर्षि पद प्राप्त किया है आपके उस नाम की महिमा कोई किस प्रकार वर्णन कर सकता है पूर्व